नैमित्तिक स्मृति हो गई और स्मृति तो स्वाभाविक प्रेम जिससे होता है उसकी याद आती रहती है उसकी सेवा होती रहती है अब ऐसे याद क्या करना सुल महाराज श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी तुम ब्रज में जाओ व्रत जो है वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है उसी में श्री कृष्ण का भी उदय होता है नारायण श्री कृष्ण की लीला होती है उसी में गोपिया भी होते हैं और अंत में उसी ब्रह्म में समाये जाते हैं क्योंकि जो जिसमें अध्यस्त होता है उस अधिष्ठान से पृथक हो उत ही नहीं ये धाम ब्रह्म है नारायण अब तुम जाओ ब्रज में ब्रजनम व्याप कर व्यापना ब्रज उच्च थे ब्रह्म में जाओ ब्रज में जाओ अब वहां जाकर के बताया कि गोपियां जो हैं उनसे तुम मिलना ता मन मनस का मत प्राणा मदर थे त्य हा उनका मन मैं ही हूँ उनका प्राण मैं ही हूँ मेरे लिए उन्होंने सब काम बंदा छोड़ दिया है जा करके मेरे संदेश दो वो तो निरंतर मेरे पास ही रहते हैं मुझसे अलग कभी होती ही नहीं है और जा करके तुम तो हमारे माता पिता को भी मेरा समाचार सुनाओ और उनको भी आनंद दो जब बुद्धिमान तो थे ही और बृहस्पति के शिष्य और मंत्री ये भी उनके मन में ध्यान था की हम जाएंगे तो वहाँ के प्रेमियों को सब कुछ समझा बुझा करके और बुरा के दुख से ताप से मुक्त कर देंगे सुबह भी महाराज सुनाले वथ जैसे श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी गए थे वही ही रथ है और वही वेशभूषा जैसा श्री कृष्ण धारण करते हैं उन्होंने भी वैसे ही पीतांबर बनमाला आदि धारण करके रखा था और रथ पर चढ़ करके ब्रज में गए अब ब्रज में जाके देखा महाराज वो जमुना जी की छटा और वहा बालू का मय पुलिन और वहाँ हरे भरे बन और लताएं और वृक्ष सब के सब हरे भरे और गौ खूब तगड़ी तगड़ी उनके थन से दूध गिर रहा और बछड़े जो हैं वहाँ नाच रहे आपस में और बैल जो हैं वो आपस में जो साढ़ है वो लड़ रहे अब देखा अब उनके खुर से धूल जो हुई उड़के पड़ी सो उद्धव जी का सुनहरा रथ जैसे ढक गया हो सायकाल उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया अब वहां नंद बाबा ने उनको बड़ा ही स्वागत नारायण करके जैसे श्री कृष्ण ही आ गए हो ऐसा उनका स्वागत सत्कार करके विराजमान किया खिलाया पिलाया अब रात के समय महाराज सब बैठ गए उद्धव जी नंद बाबा और जशोदा जी सब एक साथ बैठ गए नंद बाबा ने पूछा कि उद्धव जी तुम ये तो बताओ कि हमारा वो जो लाडला लाल है हमारे हृदय का टुकड़ा हमारे प्राणों का सर्वस्व वो कभी हमारी याद भी करता है ये गौ है उनको भूल गए ये वृंदावन उसको भूल गया ये ग्वाल बाल भूल गए अच्छा मैं भी भूल गया मुझे भी भूल गया लेकिन ये बताओ ये माँ कैसे भूल गई उसको जिसका दूध पी करके वो बड़ा हुआ जिसने अपने हृदय अपने हृदय और प्राण से नारायण उसकी सेवा की ने वो अपनी माँ को कैसे भूल गया हमको तो विश्वास नहीं होता है कि कैसे भूल गया अब नारायण उद्धव जी उनकी बात सुनते रहे जसोदा मैया की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे और उनके थन से दूध झर रहा हो क्योंकि स्त्री की ये विशेषता है महाराज कि उसकी छाती में अपने बालक के लिए दूध होता है ये पुरुष के छाती में कहीं नहीं कभी नहीं होता है नारायण ये तो स्त्री स्त्री माता माता के छाती में अपने पुत्र के लिए दूध होता है अब दूध झरे स्तन से और आंसू झरे आख से जो सोदा मैया तो चुप चु चाप नारायण अश्रुनयाक्षित स्नेह स्न परिभरा यही उनकी स्थिति अब उद्धव जी कहने लगे कि नंद बाबा सुनो ये जो श्री कृष्ण है ये तो केवल तुम दोनों के ही बेटे नहीं हैं ये तो सारी सृष्टि में जो कोई है सबके पुत्र हैं और सबके पिता हैं और सबके स्वामी हैं सबके सखा हैं और सबके आत्मा हैं उनके सिवाय तो दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं आ, सो वो केवल तुम्हारे पुत्र नहीं हैं सबके पुत्र है और अंत में तो उद्धव जी ने यहाँ तक कह दिया कि दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्य स्थानुश्चरिष्णुर महदअल्प कंचाद वस्तुतरा चम सए सर्वम परमाथ जो कुछ हम देखते हैं और जो कुछ सुनते हैं जो कुछ हुआ है और होगा जो कुछ चर है जो कुछ अचर है जो बड़ा है और जो छोटा है सब कुछ श्री कृष्ण ही है श्री कृष्ण के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं क्योंकि परमार्थ सत्य तो श्री कृष्ण है और है। और सब जो है वो तो प्रातित तविक निरुपादान नारायण अवास्तविक का जो वस्तु से पैदा हुए जैसे माटी से घड़ा बना नारायण तो मृतिका वस्तु है और घट उसमें बना नारायण पर अवास्तविक कौन है का महाराज जहाँ वस्तु कुछ न होए और चीज बन जाए जैसे सांप का न बामा है न बाप है न जाति है नारायण न उपादान है नित्र न निमित्त है और अस्सी में गया उसको अवास्तविक बोलते है वस्तु सत्ता से जिसका संबंध न हो उसी को वास्तविक बोलते हैं तो श्री कृष्ण तो सच्ची वस्तु हैं और ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है ये वस्तु शून्य है केवल विकल्प मात्र है मात्र है आभरण मात्र है अब नंद और उद्धव जी तो आपस में बातचीत कर रहे और जसोदा मैया ने तो एक शब्द भी नहीं कहा इस प्रकार सारी रात बीत गई बात करते करते जब उषा काल हुआ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 तब उद्धव जी जो है अपने नित्य कर्म के लिए उठे और जा करके जमुना स्नान किया संध्या वंदन किया वो तो श्री कृष्ण के चचेरे चे भाई लगते थे वसुदेव जी के एक सगे भाई थे देवभाग देवभाग के पुत्र थे बृहद बल नारायण तो ये बृहद जो है उन्हीं का नाम उद्धव है।, है ये बात हरिवंश पुराण में बिल्कुल स्पष्ट है तो संध्या वंदनादि करके जब आए अब इधर ब्रजवासी लोग उठे महाराज वो तो भी रोज सवेरे अपना घर द्वार लीप पोत के बिल्कुल ठीक करते थे और दही दूध जो है दही दूध जमाते थे, थे और दही में से माखन निकालते थे और प्रतीक्षा करते थे कि आज कृष्ण आएंगे तो उनके लिए सद माखन तैयार करेंगे वहाँ कोई उदासी नहीं थी सब गोपिया रोज श्रृंगार करती थी रोज मक्खन निकालती थी रोज श्री कृष्ण के लिए खाने पीने की वस्तु तैयार तो करती थी आशा नहीं टूटती क्योंकि जब तक आशा बनी रहती है तब तक तो श्रृंगार रस में इसको विप्रलम्ब बोलते है नारायण की श्रृंगार का ही एक भाग है और जब आशा टूट जाती है तब तो वो करुण रस हो जाता है तो उनकी आशा तो बनी ही रही नारायण अब उन्होंने बाहर निकल के देखा तो नंद बाबा के महल के दरवाजे पर सुनहला रथ है अब गोपियों के मन में आया की ये फिर से कोई अक्रूर है। क्रूर ही तो नहीं आया है हमारे प्यारे को तो ले गया हमारे नैनों के तारे को ले गया हमारे प्राणों के प्राण को ले गया अब तो उसका जो मालिक था मथुरा का वो भी मर चुका है तो क्या अब हम लोगों को ले जाकर उसका श्राद्ध करेगा हमारे शरीर से भरतू प्रेत से निष्कृत ये कंस से उण होने के लिए आया है क्या महाराज गोपी के मन में ऐसे विचार आ गए इसी बीच में अपने आहनिक कर्म करके मनुष्य के जीवन में एक आहनिक प्रतिदिन के लिए कोई नियम चाहिए हो नियम नारायण पालन कर लेने पर बड़ी प्रसन्नता होती है एक कोई प्रतिज्ञा कर लो कि रोज हम ये काम करेंगे अच्छी सी प्रतिज्ञा कर लो कि ये काम हम करेंगे तो वो समय आने के पहले बार बार उसकी याद आवेगी कि अभी वो काम हुआ कि नहीं सालग्राम की पूजा हुई कि नहीं आज जप किया कि नहीं आ, वो बार बार याद आएगी अच्छे काम की और कर लेने के बाद हर लगन फिटक्री एक संतोष आता है मन में तो प्रतिदिन कुछ न कुछ करने के लिए मनुष्य के जीवन में नियम होना आवश्यक है इसी को आहनिक कर्म कहते हैं कृत्य के संबंध में तो संस्कृत साहित्य में बड़े बड़े ग्रंथ है रोज क्या करना चाहिए कैसे उठते जब धरती पर पाँव रखना हो तो पृथ्वी से क्षमा याचना करनी चाहिए की मैं तुम्हारे ऊपर पाँव रखता हूँ और श्री गणेश का स्मरण करना चाहिए नारायण का स्मरण करना चाहिए और स्नान आदि करके सूर्य का स्वागत करने के लिए अर्घ्य दान के लिए तैयार रहना जो तो प्रकाश देने वाले सूर्य का आदर नहीं करता है वो ज्ञान देने वाले गुरु का भी आदर कब करेगा इसलिए आहनिक कर्म करना प्रतिदिन के कर्म जो है वो जीवन में आवश्यक हैं। नहीं तो बहरमुख हो जाता है मनुष्य और उसका जीवन अनियंत्रित हो जाता है वो अपने मन को ही सब कुछ समझने लगता है इसलिए मन पर नियंत्रण चाहिए अब आह्निक करके जब उद्धव जी आए और गोपियों ने उनको देखा देख खा तो वैसी वेशभूषा वही वस्त्र श्री कृष्ण के उतारे हुए वस्त्र उद्धव जी पहनते थे ये बात भागवत के ग्यारहवें स्कंद में आई हुई है और वो उनका जूठ प्रसाद प्रसादिष्ट प्रसाद खाते थे और नारायण उनकी उतारी हुई बनमाला भी पहनते थे और श्री ने के जो आसन पुराने होते वो उनको देते उस पर वो बैठा करते थे वो तो ने उनको देख करके गोपियों ने समझ लिया कि ये तो श्री कृष्ण के कोई खास अपने आदमी है जा जदुपते तो उनके साथ बातचीत करने लगी और फिर उद्धव जी ही इशारा करके उनको ले गए ऐसी जगह जहाँ वो बातचीत दूसरी कोई दूसरा कोई सुनने न पा अब जो गोपिया हैं वो तो प्रेम में मगन आप देखो आप प्रेम की विशेषता है कि उसमें तो एक तो प्रपंच भूल जाता है ये जो दुनिया हमारे दिमाग में बैठी हुई है इधर से हमारा मन हट जाता है बड़ा विश्राम मिलता है ग्वालिनी प्रगटो पूर्ण सिर पे दिए हो कहती गोपाल ही ले हो उसको तो दुनिया दिखती नहीं कृष्ण ही कृष्ण योगियों को बड़ा भारी जोगा योगाभ्यास करने पर प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान करने पर जैसी एकाग्रता मिलती है वैसी एकाग्रता प्रेम में बिल्कुल स्वाभाविक बन जाते हैं और प्रेम में बोलने की जरूरत नहीं होती तपस्वी तो लोगों को मौन का अभ्यास करना पड़ता है परंतु प्रेम तो ऐसा है महाराज कि वो जब तक हृदय मंदिर में रहे चुपचाप रहे नारायण दीपक की तरफ प्रज्वलित प्रकाशमान लेकिन जब मुंह से निकलता है नारायण तब वो डामाडोल होता है बाहर की हवा लगती है इसलिए प्रेम हृदय में पच जाए वही सर्वश्रेष्ठ होता है नारायण प्रेम दोष देख करके घटता नहीं और गुण देख करके बढ़ता नहीं दोषेण क्षयिता गुणे न गुरुताम काम प्यनाती प्रेम न स्वारसिक कश्य चम विक्रीडति प्रक्रिया प्रेम की ऐसी शैली है ऐसा ढंग है कि यदि अपने प्यारे में दोष दिखाई पड़े तो नारायण ये होता है कि हम इसको चारों ओर से छोप लें नारायण और इसके सारे दोष हम अपने ऊपर ले लें और इसके दोष मिटाए दें इसी समय तो हमारी आवश्यकता है सेवा करके दोष दूर करने की और गुण देख करके प्रेम बढ़ता नहीं है क्योंकि गुण देख के बढ़े और दोष देख करके घटे तो वो प्रेम सहज नहीं हुआ स्वाभाविक नहीं हुआ बनावटी हुआ और प्रेम मैं अभिमान बिल्कुल नहीं होता कि मैं प्रेमी हूँ जैसे ब्रह्मज्ञानी को मैं ज्ञानी हूँ यह अभिमान नहीं होता वो तो ज्ञान स्वरूप है जैसे समाधि काल में समाधिमान जोगी को यह अभिमान नहीं होता कि मैं समाधिस्त हूँ इसी प्रकार ये प्रेम सद्भाव का प्रकाश है समाधि और अचिदभाव का प्रकाश है ज्ञान और नारायण आनंद भाव का प्रकाश है प्रेम ये जो आनंद स्वरूप आत्मा है परम प्रियतम ये प्रियतम आत्मा ही जब शुद्ध अंत में प्रतिबिंबित होता है और उस प्रतिबिंब में जो जगमग जगमग रश्मिया उठती हैं वही नारायण नृत्य करता हुआ थिरकता हुआ प्रेम होता है सो प्रेम में किंचित भी अभिमान नहीं होता है अब गोपिया जो हैं वो उद्धव जी के चार और उद्धव जी तो आए थे उपदेश करने अब थोड़ी थोड़ी जब वो चर्चा करने लगे श्री कृष्ण की तो गोकिया जो हैं, वो तो मगन हो गई और उन्होंने देखा कि एक कोई भवरा वहां भ्रमर हो नारायण मधुप मधुप शब्द का अर्थ होता है नारायण जो मधु पान करे शराब पिए हुए उसको मधु बोलते हैं, और नारायण मत वाला और आ, मधु माने मधु जो है यदुवंशियों का एक भेद उसका जो पति हो उसको भी मधुप कहते हैं जो फूलों पर घूम घूम के रस ले उस भौरे को भी मधुप कहते हैं आ, सो नारायण गोपियों ने आ, देखा एक भौरा आ गया भौरा भी सावरा सावरा और उसके कमर में भी जैसे कोई पीला पीता पीतांबर लगा हो फूलों का जो पराग है वो लगने से पीला पीला अब गोपियों ने ये विचार किया कि ये श्री कृष्ण का भेजा हुआ दूत है अब उनको चाहे श्री कृष्ण माना चाहे श्री कृष्ण का भेजा हुआ दूत माना वो तो बात तो उनको उद्धव जी से ही करनी थी वो मधुकर के बहाने भ्रमर के बहाने उद्धव जी से बोलने लगे और वो कहती हैं भौरे को मधुपित घ्रिम सपत्न कुच माला मला शमश्रुभ ना महतु मधुपतिषं मानी प्रसाद यदु सदस्य विडंब्यम यूतस्व तो मुद्रिक बोली करे वो शराबी तू कपटी का भाई बंधु है किता तो शब्द का प्रयोग कि तो उसको किमत है जो दूसरे की चीज लेके कहने लगे कि क्या ये तुम्हारी है नारायण उसको बोलते है कि सो तो तू कृष्ण का कपटी का मित्र है तो हमारा पा मत छू महाग जा यहाँ से उनका जो प्रसाद लेकर के आया है है सो तेरी दाढ़ी में तेरी मूछ में वो लगा हुआ है अब तू जा उनका प्रसाद जो है वो श्री कृष्ण ही दान करे हमको तो कोई क्या जरूरत है शक्रधर सुधाम स्वाम मोहनीम पारयित सुमन श्य सत्य जय भरिचरती कथम तु पदमा आप ही हो तो चेता युशलोक जल पी ही हमको तो केवल एक बार एक बार उनके मिलन का प्रसंग प्राप्त हुआ था सो नारायण वो हम लोगों को मोहित करके चला गया ये जैसा तुम्हारा स्वभाव है कि तुम फूल का रस पी के छोड़ देते हो वैसे ही उसने भी न छोड़ दिया तब लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा क्यों करती है क्यों करती है कि वो मीठी मीठी बात करते हैं और वो उनके बातों के जाल में नारायण फंस गई है सो तो नारायण असल में स्त्री जो है उनकी चार अवस्था होती है ऐसा वेदों में वर्णन है हो प्रथम अवस्था में वो सुंदरता से प्यार करते हैं जो सुंदर दिख दिखेगा उसी से प्रेम करने लगाएंगी सोम प्रथमो वेद विविधे दूसरी अवस्था जब उनकी आती है तो गंधर्वो विविधो तरह नारायण वो गंधर्व जो गाने बजाने नाचने वाले हैं नारायण कलाकार दूसरी अवस्था में उनसे प्रेम करते हैं और तीसरी अवस्था जब उनको आती है तो बड़े प्रभावशाली अग्नि के समान जो तेजस्वी होते हैं न्या नारायण राजा महाराजा वैभव ऐश्वर्य शाली प्रतापी वीर पुरुष उनसे प्रेम करने लगते हैं और चौथी अवस्था जब उनकी परिपक्व होती है तब उसमें मनुष्य से माने मानवता सुलभ गुणों से जो युक्त पुरुष है जिसमें सील है दया है क्षमा है दान है उदारता है सद्भाव है मनुष्य से प्रीति सदगुण संपन्न पुरुष से प्रीति तो चौथी अवस्था में आती है आ, सो नारायण हम लोग जो हैं आ, वो तो भूल के उसके रूप सौंदर्य और नारायण गाने बजाने में मुग्ध हो गई ये हम लोगों की भूल थी और मीठी मीठी बातों में आये गयी जैसे कि लक्ष्मी आये गई है नारायण लेकिन क्या करें हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं दुष्तेजस तथ कथार्थल नशित सख्य ही हमको किसी काले भौरे से या काले उद्धव से या काले कृष्ण से कोई मतलब नहीं है लेकिन उसकी चर्चा करने में जो हम लोगों को मजा आता है उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं नारायण इस प्रकार गोपियां चर्चा करने लग गई कि केवल एक बार एक बार जो उसके महाराज गुणा गुणानुवाद को सुन लेता है उसके सौंदर्य माधुर्ज को सुन लेता है परम सुंदर परम मधुर मधुमय लास्यमय रसमय नारायण उस श्री कृष्ण को के बारे में जो एक बार सुन लेता है आ, उसको तो आ, आ, आ, सारा का सारा घर द्वार भूल जाता है ये संसार में जो साधु होते हैं ये कैसे होते हैं कोई देख देख के थोड़े होते हैं ये सब सुन सुन के नारायण उसके प्रेमी बन जाते हैं माता पिता को दीन महाराज बिना घर द्वार के हो गए चिड़िया की तरह, और ना माता पिता को देखे, ना को देखे, ना पुत्र को पत्नी पुत्र विगृह भीख मांगते हैं और कृष्ण कृष्ण की कथा सुन सुन के सुना सुना के अपना जीवन व्यतीत करते हैं बड़ा कपटी है वो हम उसको जानती है ऐसे गोपियों ने पहले चर्चा की और नारायण फिर बोली कह रे वो भवरा तू क्या यहाँ से चला गया था और श्री कृष्ण ने हमारे लिए फिर भेजा है आओ आओ तुम हमारे प्यारे के दूत हो प्रिय सक पुनरागा प्रेयसा प्रेषितर कि मनुरु माननीय सिम आओ हम तुम्हारा स्वागत सत्कार करते हैं लेकिन हमको उनके पास चलने के लिए मत कहो क्योंकि उनकी उनको स्त्रियों की क्या आ, क्या कमी है नारायण हमारे प्रेम में उनके लिए क्या रखा का स्त्री स्तर दुरापा वो तो महाराज ऐसा मुस्कुराता है और ऐसी प्रेम भरी चितवन से देखता है नारायण की उसको देख करके सब मुग्ध हो जाते हैं लेकिन हाँ ठीक है हम लोग तो भूल में पड़ गए क्या अरे तुम उनके यहाँ से आए तो कुशल मंगल तो पूछती कि कैसे है वो प्रसन्न तो है स्वस्थ तो है कभी हम लोग की चर्चा भी करते हैं क्या हमारे जीवन में कभी वो दिन भी आएगा जब मगुरु सुगंधम वो दिन हमारे जीवन में कब आएगा जब अगुरु के समान सुगंधित जो उनका भुजदंड भुज दंड हैलिष्ट भुजदंड उसको कभी हमारे सिर पर रखेंगे और उनकी रक्षा हमको कभी प्राप्त होगी इस प्रकार गोपियां तो भाव में मग्न हो करके उद्धव जी के सामने सब कुछ भूल गयी उद्धव जी ने बृहस्पति से पढ़ा जरूर था बड़े बुद्धिमान थे मंत्री थे कृष्ण के सखा थे ज्ञानी थे परंतु ऐसा प्रेम तो उन्होंने कभी देख ही नहीं था देख देख के उनका प्रेम मुग्ध होने लगे अब आगे का प्रसंग आपको नारायण कल प्रातः काल चलाएंगे ओम शांति होगी अच्छु ठीक हो राम श्रीधर